ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के भृगुवल्ली नामक तृतीय अध्याय के प्रथम अनुवाद का विचार भाष्य की अंतिम पंक्ति में चल रहा है मैंने क्या कहा अच्छा तो ऋग्वेदीय आत्रे उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड, त्रिति खंड के भाष्य का अंतिम अंतिम में विचार टीका के अनुसार हम लोग कर रहे हैं इसमें परमेश्वर ने अपने द्वारा सृष्ट लोकपालों से प्रार्थित भोगायतन उनको वेष्टि शरीर के रूप में प्रदान कर दिए वेष्टि शरीर में अलग अलग गोलकों में अलग अलग इंद्रिया तथा उनकी अधिष्ठात्री देवता अवस्थित हुए फिर परमेश्वर से अष्टाया पिपासा ने भी प्रार्थना की कि हमें भी इंद्रिय तथा इंद्रिय अधिष्ठात्री देवता के तरह कोई न कोई आयतन बताइए जिसमें रह करके हम भी भोग भोग सके परमेश्वर ने देखा कि यह धर्म रूप है धर्म अपने आश्रयभूत धर्म को छोड़ करके रह नहीं सकता अलग इसलिए धर्म का जो आयतन होगा अग्नि देवताओं का मुखादि उन्हीं के साथ ये प्यास भी रहेंगे लेकिन ये कहा कि भूख प्यास को आपको इनके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोगों में ही कुछ अंश का अधिकारी हम बना देते हैं ये सृष्टि के प्रारंभ में विराट शरीर के उत्पत्ति के बाद शरीर में अवस्थित हुई वागादि समस्त इंद्रिया तथा तो उनके अधिष्ठात्री देव अग्नियादि तप की बात है तप का यह समाधे परमेश्वर और अष्टाया पिपासा का और इस संवाद के समय भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में अलग कोई आयतन नहीं दिया और स्वतंत्र भोग भी इनका नहीं है भूख-प्यास का अपितु इनके आश्रयभूत अग्नि देवताओं के भोग से ही कुछ अंश से इनको युक्त कर दिया अधिकारी बना दिया इस संवाद को इस व्यवहार को आज के व्यवहार से सुदृढ़ करने के लिए अन्य वाक्य थे कि आज भी जो जिस अलग अलग देवता संबंधी पुरोड़ासादी हवि का ग्रहण किया जाता है या आध्यात्म में तत्त्व इंद्रियों के द्वारा अपने अपने विषयों का ग्रहण किया जाता है तो उससे केवल अध्यात्म तथा अधिदेव देवताओं को मात्र तृप्ति होती है ऐसा नहीं उस उनकी तृप्ति का कुछ अंश के भागी यह भूख और प्यास होने से भूख प्यास को भी तृप्ति हो जाती है टीका में शंका की गई थी कि यद्यपि यही शंका वाक्य बचा हुआ है थोड़ा सा पहले एक शंका की थी कि प्रत्यक्ष में तो ये देखा जा रहा है कि इंद्रिया विषयों का ग्रहण करती हैं उससे तृप्ति इंद्रिय अध्यात्म में इंद्रिय देव शब्दित और अधिदेव में अग्नि को तृप्ति होती है भूख प्यास तो नष्ट हुई देखी जाती है भोजन आदि करने से वाघ का व्यापार भोजन आदि होने से भूख प्यास को नष्ट होता हुआ देखा गया न कि तृप्त होता हुआ ये जो प्रत्यक्ष को आधार बनाकर के शंका की गई थी पूर्व पक्षी के द्वारा टीका में उसका निराकरण युक्ति से कर दिया यदि स्वरूपत नाश होता भूख प्यास का भोजन और जल पीने से तो प्रथम बार भोजन करने से और जल पीने से ही भूख प्यास स्वरूपतः नष्ट होते पुनः जीवन में कभी उस शरीर में न दिखते लेकिन फिर कुछ घंटों बाद भूख प्यास दिखती है इसलिए माना जाता है कि स्वरूपतः नाश भूख प्यास का नहीं है अपितु भूख प्यास की दो अवस्थाएं हैं एक कार्योन्मुख अवस्था और दूसरी उपशांत अवस्था कार्योन्मुख अवस्था है भूख-प्यास शब्द से लिया जा रहा है तृष्णा और काम को और तृष्णा और काम की यह जो कार्योन्मुख अवस्था है गा इंद्रियों को उनके अपने अपने व्यापार में प्रेरित करना रूप तो ये जो प्रेरणा रूप अवस्था है प्रेरणा व्यापार से युक्त अवस्था है वह कार्योन्मुख अवस्था है किसकी भूख-प्यास की और उन भूख भूकप्यास शब्दित तृष्णा तथा तो काम कि इस कार्यामुख अवस्था में माना जाता है भूख प्यास अभिव्यक्त है उस समय अनुभव में आती है सर्वसाधारण के और उनसे प्रेरित होकर के वाघ इंद्रियों के द्वारा जैसे अपने अपने विषयों का सेवन किया जाता है तो फिर उपशांत अवस्था में पहुंचती है कुछ समय के लिए भूख प्यास ये उसकी उपशांत अवस्था है कार्योन्मोख्य से निवृत्ति इन्हें उस समय इंद्रिय का प्रवर्तक न बनना भूख-भूख-प्यास शब्दित तृष्णा तथा काम का यही है उपशांत अवस्था कार्योन्मोख्य से निवृत्ति रूप तो उस उपशांत अवस्था में भूख-प्यास नहीं है ऐसा नहीं अवस्थी भूख प्यास रहेगी तब न अवस्था रहेगी उपशांत अवस्था लेकिन वह उपशांत अवस्थास्थ अष्नाया सर्वसाधारण को गृहित नहीं होती इसलिए शंका की गई कि भूख प्यास का तो नाश होता है तो फिर वो तृप्त कहा हो रही है वो उसकी तृप्ति अवस्था ये है उपशांत अवस्था यहाँ तक कि चर्चा टीका में हम लोग कर चुके हैं आगे हैं कि यद्यपि प्रवेश आर्नो प्रवेशनम यद्यवेशनमश्नायादिम इत्यादि सर्वम कार्यकरणसघात संघात जीव से भोक्तुरेव। न इंद्रिय देवता नाम अष्टाया पिपादि ये पूर्व पक्ष की शंका का अनुवाद है इतना यद्यपि से लेकर के इत्यादि तक इसे पूर्व पक्ष की जो शंका है वो इस प्रकार की है कि अभी तक जो अर्णव प्रवेश बताया अर्णव यानी संसार सागर महत् अर्णवे प्राप्तन करके बताया था ना, तो ये जो महान अर्णव शब्दित संसार है उसमें प्रवेश संसार अंतपाति वेष्टी कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान रूप प्रवेश और मत्व यानी भूख प्यास आदि धर्म से युक्तता और ये मत्व है एक प्रकार से भोक्तृत्व और तन्निमित्तम आदन आदि आदनम तो तन्निमित्तम निमित्तम यानी अश्नायादि निमित्तक जोन आदन, आदन है अन्नादन भोक्तृत्व ये सब इत्यादि सर्व कार्यकरण करण संघात जीवस्य जीव तो ये सब तो किसके हैं अरणव प्रवेश से लेकर के अन्नादन तक बताए गए धर्म ये जीवस्य जीव के है अर्जीव कैसा है तो जीव के दो विशेषण हैं कार्यकरण संघात पंजराध्यक्ष एक और दूसरा भोगतुरे तो भोक्ता जो जीव है और वह कार्यकरण रूप जो पंजर है उसका अध्यक्ष है जीव कार्यकरण यानी स्थूल सूक्ष्म शरीर पिंजरा जैसा तो इसका अध्यक्ष हैं स्वामी है तो कार्यक्रम संघात रूप पंजर के स्वामी भोक्ता जीव के ही ये सब धर्म है कौन अर्णव प्रवेश से लेकर के अन्नादन तक बताए गए तो भोक्तुरेव। ना इंद्रिय देवता तो अध्यात्म में इंद्रिय और अधिदेव में देवता जो अग्नियादि है इनके धर्म इन प्रवेश से लेकर के अन्नादनादि तक को नहीं माना जाएगा तो इंद्रिय देवता नाम ये सब धर्म नहीं है कौन तो अश्नायादी अस्नाया पिपा सादी ये सब धर्म जो है जीव के हैं देवता तथा इंद्रियों के नहीं यहां तक ये शंका है यद्यपि ऐसा लगाना यद्यपि ये, ये देवताओं क्या नाम जीव के हुए तथापि तो भी कहते हैं जीव की भी दो अवस्था है एक निरूपाधिक अवस्था स्वस्वरूप और एक अवस्था है सोपाधिक अवस्था तो सोपाधिक जीव के धर्म हैं ये प्रवेश से लेकर के अन्नादनादि तक के या निरूपाधिक है ये विकल्प करेंगे तो निरूपाधिक जीव के ये सिद्ध नहीं हो पाएंगे क्योंकि जीव तो उपाधि के बिना कार्यक्रम संघातरूप उपाधि के बिना स्वतः ब्रह्म रूप ही है अभोक्ता जो ब्रह्म तद्रूप है उसकी कोई कार्यकरण संघात रूप उपाधि भी नहीं है ऐसा जो निर्विशेष ब्रह्म तदात्मक ही जीव है स्वरूपत जिस कारण से माना जाएगा यदि जीव में भाष रहे व्यवहार अवस्था में तो फिर वो सोपाधिक जीव क्या है कार्यक्रम संघात रूप जो उपाधि उससे युक्त होता है तभी जीव में भोक्तृत्व आता है और अर्ण प्रवेश से लेकर के अन्नादन तक के धर्म जीव में प्रतीत होते हैं ऐसा मानना पड़ेगा ये यहां पर तथापि इत्यादि से कह रहे हैं कि तथापि तस्य अभोक्त्री ब्रह्मभूतस्य तस्याने तस् वस्तुक् वस्तुत यानि स्वभावतः स्वरूपतः अभोक्ता ब्रह्म ब्रह्मी है जीव तो स्वरूपतः अभोक्त्री ब्रह्मभूत जो जीव उस्मेंत स्वतः भोक्तृत्वा उस्में स्वतः संभव नहीं है भोक्तृत्व अयोगा असंभवा तो इंद्रियता उपाधि तोक्तृत्वादी सर, इति वक्त ते तम आरोप्य श्रुतिया उच्यते न दोषः तो स्वतः जीव में भोक्तृत्व नहीं है संभव तो इसलिए क्या होगा ये मानना होगा कि इंद्रिय और अग्नियादि देवता रूप उपाधि निमित्तक ही जीव में भोक्तृत्व है तो इंद्रिय देवता आदि उपाधि कृतम एवं तस्वस्थ भोक्तृत्वादि सर्व संसार भोक्तृत्वादी सारा संसार जीव में उपाधिकृत है तो संसार पुलिंग है उसका विशेषण है यहाँ पर न इंद्रिय क्या नाम वो ये इंद्रिय देवता दी उपाधि कृतम तो विशेषण और विशेष्य में समान लिंग होता है ना समान विभक्ति वचन और लिंग होता है तो इसलिए यहाँ पर उपाधि कृतम न हो करके दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार कहते हैं उपाधि कृत एव ऐसा पुल्लिंग पाठ होना युक्त है उचित है ये दो नंबर टिप्पणी में लिखा है तो उपाधि कृत एवं तस्य भोक्तृत्वादि संसार ऐसा समझना इति वक्तुम ऐसा बताने के लिए तेसु एवं तम आरोप्य। तो आरोप यानी इंद्रिय तथा देवताओं में तम याने ये जो संसार है भोक्त्रित, आ, ये भोक्तृत्वादी संसार उसका आरोप इंद्रिय देवता में करके श्रुति ने बताया है उपाधि निमित्तक ही भोक्तृत्व तो को दिखाने के लिए पहले भूख भू आदि और तत्प्रयुक्त अन्नादनादि देवताओं में बताया इंद्रिय देवता में बता करके उनका धर्म ये हो गया और दिख रहा है जीव में जैसे लालिमा पुष्प का धर्म है और आरोपित होता है स्पटिक में प्रतीत होता है स्पटिक में ऐसे इनके धर्म का आरोप जीव में करके कहा जाता है जीव भोगता है इस प्रकार ये प्रथम अनुवाक का विचार संपन्न होता है ये द्वितीय दुति, खंड का विचार संपन्न होता है प्रथम अध्याय के अब तृतीय खंड का विचार प्रारंभ होना है तो तृतीय खंड का उच्चारण कर्े स ईक्षत इमे नु लोकाच लोकपला अन्न मेभ्य सृजा स ईक्षत तो लोक तथा लोकपालों का सृष्टा ईश्वर शब्द से लेना अभी तक लोक की उत्पत्ति बताई गई मर मरीचीर आप इत्यादि से ओ, लोक सृष्टि और उसके बाद लोकपालों की सृष्टि अग्नि आदि देवताओं की सृष्टि तो लोक सृष्टा तथा लोकपाल सृष्टा ईश्वर यहां पर शब्द से परामृष्ट है इसलिए उस ईश्वर ने ईक्षत ईक्षण किया संकल्प किया क्या ईक्षण किया कि इमेनु नु यहां पर नु शब्द वितर्क अर्थ है और उसी वितर को को स्पष्ट करने के लिए है इमे लोकाश्च इमे यानी मेरे द्वारा सृष्ट यह जो लोक है और लोकपाल हैं अग्न आदि कहते इनको यदि दी दीर्घ काल तक बनाए रखने के लिए इन लोकपालों के स्थिति का हेतुहूत अन्न में न बनाऊं तो इनकी दीर्घ समय तक स्थिति रह नहीं पाएगी इसलिए ये अन्नम श्रीजा यानी सृजय ऐसा है तो ये अन्न सृजई सृजय इन देवताओं के लिए मैं अन्न का सर्जन करूं ये भगवान ने ईक्षण किया इति इति अपने द्वारा सृष्ट लोक तथा लोकपालों की स्थिति बिना अन्न के अनुपपन्न है असिद्ध है संभव नहीं है ये देख करके भगवान ने ये ईक्षण किया कि इनके लिए मैं अन्न बना लू ये प्रथम वाक्य का अर्थ निकलेगा थोड़ा भाष्य है भाष्य को देखिए तो स एवं ईश्वर ईक्सते इसकी अवतरण टीका है कि यानी भोग साधनम, भोग साधन सृष्टि भोग्य साधन सृष्टि वक्त आरभते स एवमिति अभी तक भोग साधनों की सृष्टि बता दी गई अब भोग्य की सृष्टि को बताना भगवान प्रारंभ करते हैं अने भगवान के द्वारा भोग्य सृष्टि का भी निर्माण हुआ है भोग साधनों के तरह इसे श्रुति बता रही है और भाष्यकर भगवान उसका व्याख्यान कर रहे हैं स एवं ईश्वर ईक्सते ईक्ष नहीं ईक्षत ऐसा अड़ाभाव आड़ा भाव छांदस है नहीं तो ईक्षत होता तो प्रश्न हुआ कि कथम यहां पर परमेश्वर के ई का क्या प्रकार है स्वरूप है किस प्रकार का ई है परमेश्वर का तो ई का विषय बताते हैं ये में नू लोका लोकपाला मै सृष्टा अश्नाया पिपाभ्या संयोजिता तो इसमें मूल में जो नू शब्द हैं उसका अर्थ टीकाकार बताते हैं कि नु स्पष्टी विपष्टीकरोका लोका न तो इमे लोका यहाँ पर जो नु ये निपात है उसके द्वारा बताया गया विरो विक का स्पष्टीकरण भगवान भाष्यकार कर रहे हैं लोकाच इत्यादि वाक्य से तो ये लोक हैं और लोकपाल हैं मेरे द्वारा निष्पन्न किए गए और साथ में इनके धर्म के रूप में लोकपालों के भूख प्यास को भी जोड़ दिया हमने इनको भूखा प्यासा भी बना दिया इसलिए कहते हैं अष्टाया पिपाशाभ्या संयोजिता मया संयोजिता ईश्वर ये इक्षण कर रहे हैं कि मैंने ही इन्हें भूखा प्यासा भी बना दिया है तो अब भूक प्यास की उपशांति के लिए जरूरी है भोग्य सृष्टि का भी निर्माण करना तो ये आगे कहते हैं कि अतो न एशाम अन्नम तस्मात अन्नम अन्न्य अतो नैसा स्थिति ही अन्नम अंतरण तो जिस कारण से भूख प्यास से युक्त मैंने बना दिया इनको उस कारण से इसी कारण से ये शाम यने देवानाम लोकपाला स्थिति ही अन्नम अंतरेण न बिना अन्न के संभव नहीं है इसलिए तस्मात अन्नम ये भ्यो लोक तस्मात्म लोकपाल इति देवताओं के लिए भूख प्यास की उपशांति करने वाला अन्न उत्पन्न करूं एवं ही लोक अवतरण टीका में लोकपाल लोकपाल लोक, लोक, लोक मैं स्वयं एव इति उक्ते हे ईश्वरत्व इत्याह स्रष्टुतर्कवायोजन ईश्वरज्ञापनि पहले जो सृष्टि बताई तो लोक लोकपालों के द्वारा पहले प्रार्थना की गई ईश्वर से और फिर सृष्टि की गई लोकपाल जो अग्निदेव देवता, उन्होंने प्रार्थना की कि हमारे लिए भोगायतन दे दो तब जाकर के गवाशवादी वेष्टी शरीरों का निर्माण किया भगवान ने आयतन के रूप में लेकिन ये निर्माण करने से पहले प्रार्थना देवताओं ने की थी आयतन की लेकिन यहां पर देवताओं के लिए जो अन्न सर्जन करना प्रारंभ करते भगवान तो किसी ने अन्न की प्रार्थना नहीं की न देवताओं ने न इंद्रियों ने तो ये कहते हैं कि पूर्ववत यानी पूर्व में जैसे लोक-लोक लोकलोकपाल प्रार्थनाम बिना पहले जैसे प्रार्थना पूर्वक सृष्टि हुई थी ऐसी ये व्यति दृष्टान्त है ऐसा यहाँ पर नहीं है लेकिन अब यहां पर तो क्या है तो लोक लोकपाल प्रार्थनाम विना स्वयं एव अन्नम श्रष्टुम वितर्कितवान तो किसी ने प्रार्थना अन्न का निर्माण करने के लिए नहीं की स्वयं ही भगवान बिना उन अन्य किसी के द्वारा प्रार्थना के अन्न का सर्जन कर अनुकूल वितर्क कर, कर रहे हैं चिंतन कर रहे हैं वितर्कितवान ये जो वो कथन है बिना प्रार्थना के ही अन्न सर्जन में प्रवृति रूप परमात्मा को बताया जा रहा है इस उक्ति का प्रयोजन है क्या ईश्वरत्व ज्ञापन परमेश्वर में परमेश्वरत्व का ज्ञापन ईश्वरत्व का अर्थ होता है स्वातंत्र्य यही परमेश्वर का स्वातंत्र्य है कि वे अपने अनुग्राह्य या निग्राह्य जो हैं उनका निग्रह तथा अनुग्रह कभी प्रार्थना से करते हैं और कभी बिना प्रार्थना के भी अनुग्रह निग्रह कर लेते हैं यदि हमेशा प्रार्थना के अधीन ही ईश्वर का अनुग्रह निग्रह होगा तब तो ईश्वर सापेक्ष होगा ना स्वातंत्र्य की हानि हो जाएगी ईश्वर के तो ईश्वर में पूर्ण स्वातंत्र्य दिखाने के लिए बिना प्रार्थना के ही यहाँ पर अन्न की सृष्टि बताई जा रही है ये यहाँ पर कहा कि इति उक्ते हे प्रयोजन ईश्वरत्व इत्याह इत्याम ही इसे अभिप्राय से वाक्य लिखते भाष्कर भगवान कि एवं ही लोके ईश्वरा अनुग्रहे निग्रहे च स्वातंत्र दृष्ट ये दृष्टांत वाक्य है कि लोके यानी लोक में जो समर्थ हैं राजा आदि कभी प्रजा आंदोलन करती है अपने अधिकार के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए तब जाकर के सुविधाएं सरकार देती है राजा देता है और कभी बिना आंदोलन आदि के भी विशेष समय पर बोनस आदि के रूप में या वेतन आदि बढ़ा, बढ़ाते हुए या अन्य सुविधाएं टैक्स आदि में दे करके अनुग्रह करता है यही स्वातंत्र्य है सरकार का तो लौकिक दृष्टांत हुआ लौकिक ईश्वरों का ईश्वरत्व तो क्या है कि कभी दूसरे के प्रार्थना से तो कभी बिना प्रार्थना के ही उन पर अनुग्रह निग्रह करना ये स्वातंत्र लौकिक ईश्वर यानि राजादि में देखा गया स्वातंत्र दृष्टम स्वेसु यानी अपने प्रजा के विषय में स्व शब्द हैं आत्मी आत्मीय अर्थ में है तो आत्मीया आत्मीयासु प्रजासु इस अर्थ में स्वेसु निकलेगा तो जो अपनी राज्य की प्रजा है उस प्रजा के लिए प्रजा के विषय में स्वातंत्र्य राजा का यही है कि राजा कभी प्रजा की प्रार्थना पर या कभी बिना प्रार्थना के ही प्रजा का अनुग्रह निग्रह करते हैं ये स्वातंत्र है राजा का लौकिक राजा का ईश्वर शब्द से लेना लौकिक राजा आदि तदवत अब ये दार्टान्त में यहां पर बताया जा रहा है कि तदवत महेश्वर तो महेश्वर है परमेश्वर तो महेश्वर श्यापी सर्वान प्रति निग्रह अनुग्रह स्वातंत्र तो निग्रह अनुग्रह विषय को स्वातंत्र ही है सर्वान प्रति यानी ईश्वर के तो अनुग्राहग्राह्य सारा संसारी है ना इसलिए सर्वान प्रति का लेना अर्थ जो लोग बताए गए थे उन सब लोगों के विषय में लोकनिवासी प्राणियों के विषय में ईश्वर के अनुग्रह निग्रह का स्वातंत्र्य परमेश्वर में है क्यों सर्वेश्वरत्वा तो वो सबका स्वामी है इस प्रकार ये जो प्रथम मंत्र है तृतीय खंड का वो उसका विचार पूरा होता है। अब द्वितीय का उच्चारण कर लें सो सो आ, सो पोभ्यतप ताभ्योभी तप्ताभ्यो मूर्ति रजा या वै तो सा मूर्ति रजा यत अन्न वै तत् तो सने लोकपालों पर अनुग्रह निग्रह करने में स्वतंत्र परमेश्वर शब्द से ग्राह्य है उन्होंने बिना लोकपालों की प्रार्थना के ही लोकपालों की स्थिति के हेतुभूत अन्न को बनाना प्रारंभ किया है तो अन्न किससे बनाएंगे परमेश्वर तो कहते हैं अपो अभ्यतपत तो अपह द्वितीय का बहुवचन है अप शब्द है नित्य बहुवचना स्त्रीलिंग तो यहां प्रथमा में तो बनता है आपह दीर्घ होता है और द्वितीया के बहुवचन में अपह और ये शब्द उपलक्षण है बाकी पांच भूतों का यानी स्थूल पंचभूत ये अपह शब्द का अर्थ निकलेगा पंचीकृत पंच महाभूतों भूत विषयक अभ्यतपन किया का मतलब इन्हीं स्थूल पंचभूतों से अन्न बनाने का विचार किया पर, परमेश्वर का तप है यश्य ज्ञानमयम तपह के अनुसार ज्ञान ही तो परमेश्वर ने स्थूल भूतों भूत विषय ईक्षण किया कि इनसे मैं अन्न बनाऊंगा जैसे कुलाल ये ईक्शन करता है कि इस मिट्टी से मैं घड़ा बनाऊंगा ऐसे यहां पर परमेश्वर ने भी ईक्षण किया कि मैं इन स्थूल पंचभूतों से अन्न बनाऊं, फिर आगे कहते हैं कि अभी तप्ताभ्यो मूर्ति रजा यत ताभ्यो अभी तप्ताभ्य तो उन स्थूल पंचभूतों के विषय को चिंतन से या परमेश्वर के चिंतन का विषयभूत जो स्थूलभूत उन स्थूलभूतों से एक मूर्ति बनी मूर्ति रजायत मूर्ति का मतलब है घनीभूत स्वरूप एक सामने आया जो यवादी रूप हैं अन्न जो चावल गेहूं दाल आदि ये घनीभूत पदार्थ है न इन घनीभूत पदार्थ का निष्पादन हुआ मूर्ति अजाय तक अर्थ है और वो मूर्ति कैसी है आख कान नाक वाली नहीं अभी तो घनीभूत है और लोकपालों का धारण करने में समर्थ है क्योंकि यही तो ईश्वर ने संकल्प किया था शुरू में चिंतन किया था कि अन्न के बिना इनकी स्थिति नहीं हो सकती इसलिए इनकी स्थिति का हेतुभूत अन्न उत्पन्न करो तो ये ब्रहदि अन्न है चराचर रूप अन्न जो आत्ता की उपाधिभूत कार्यक्रम संघात का स्थिति हेतु बनता है स्थिति कार्यक्रम संघात के स्थिति में हेतु बनता है या इसलिए भाष्कर भगवान मूर्ति शब्द का अर्थ करेंगे घनीभूत रूप और साथ में शरीर को धारण करने योग्य कार्यक्रम संघात को धारण करने योग्य ये मूर्ति प्रकट हुई अरि यावे सा मूर्ति अन्नम वी तत तो अन्नम वे तत कहते वह अन्न ही है कौन कहते या मूर्ति अजात जो स्थूल भूतों से मूर्ति प्रकट हुई यानी चराचर अन्नरूप प्रगट हुआ घनीभूत स्वरूप शरीर धारण करने योग्य वही तो अन्न है उसके दो प्रकार है चराचर अन्न अचर अन्न है वेह चावल दाल आदि ये सब और चर अन्न है मार्जरादि के दृष्टि में मूषकादि मूषकादि अन्न है ना मार्जरादि का उसे चर अन्न कहा जाएगा मृगादि अन्न है व्याग्रादि का चर अन्न कहलाएगा थोड़ी थोड़ा भाष्य है भाष्य को देखिए स ईश्वरो अन्नम शिश्रिक्षु शिश्रिक्षु का अर्थ है सर्जन करने की इच्छा वाले ये ईश्वर का विशेषण है स का विशेषण है स और सर्थ शब्द से परामृष्ट है ईश्वर इसलिए ईश्वर का विशेषण माना जाएगा अन्नम शिश्रीक्षुश्वर <coughs> अन्न को बनाने की इच्छा वाले जिज्ञासुकार का अर्थ जैसे जानने की इच्छा वाले ऐसे स्त्री धासु से सन प्रत्यय करके शिश्रीक्ष धातु बनता और फिर उस शिश्रीक्ष धातु से ऊ प्रत्यय हुआ और क्ष में जो अ था उसका लोप हो गया तो बन जाता है ऊ प्रत्यय है कृत इसलिए कृदंत होकर के प्रातिपदिक संज्ञा होगी सु आया विसर्ग तो हुआ और फिर विसर्ग को सकार हुआ खर पर में होने से तो शिश्रिक्षु अन्नम शिश्रिक्षु का अर्थ निकला जैसे पीपठी सु जी गमी सुखु अन्न को अन्न बनाने की इच्छा वाले परमेश्वर ने क्या किया तो ता पुरोक्ता आप उदिश्य अभ्यतपत तो पूर्व में स्थूल शरीर का निर्माण करते समय और वेष्टि शरीरों का निर्माण करते समय बताया गया जो अप है वो है पंचकृत पंच, पंच महाभूत तो उनको उद्देश्य अभ्यतपत उनको विषय बना करके चिंतन किया अपीकाकार अपच भूतानी इत्यर्थ अप शब्द का शब्द से पांचों भूतों को लेना और फिर उपादान मूर्ति उपादन भूता धारण चराचर समचरलक्षणम अजात उत्पन्न तोने पंचकृत पंचमाभूतों से और उनका विशेषण है कैसे है वे तो अभितप्ताभ्यो तो अभितप्त तो जो ये पंचभूत हैं उनसे वे हैं उपादान भूत परिणामी उपादान कारण है किसके अन्न के मूर्ति शब्दित अन्न के तो उन्हीं परिणाम जैसे मिट्टी से घड़ा बना ऐसे इन पंचभूतों से बना अन्न तो मूर्ति घन रूपम मूर्ति का करते घन रूपम और धारण समर्थन च ये भी मूर्ति शब्द का अर्थ है तो घन रूप और शरीर इंद्रियों को धारण करने योग्य जो चराचर लक्षणम तो चर लक्षण अचर लक्षण दो प्रकार का अन्न उत्पन्न हुआ अजा यानी उत्पन्नम पूर्व वाक्य में जो अभ्यतपत पद है उसका प्रतीक के रूप में ग्रहण करके टीकाकार अर्थ करते हैं ये तेभ्यो भूतेभ्यो मनुष्यादी नाम अन्नभूता इन स्थूल पंचभूतों से मनुष्यों के अन्नभूत उत्पन्न हो जाएं ऐसा परमेश्वर ने वीक्षण किया और फिर दूसरा वीक्षण किया कि मार्जरादीना अन्नभूतानी मूषकादीनी इति पर्यालोचनम संकल्पम करवान इत्यर्थ अभ्यतपत शब्द का अर्थ कर रहे हैं तो मार्जरादियों का अन्नभूत जो मूषकादि हैं, वो उत्पन्न हो जाए इन स्थूल पंचभूतों से मूषकादि की भी उत्पत्ति हो जाए ऐसा पर्यालोचन ही परमेश्वर का ई क्षण है संकल्प है और वो किया ईश्वर ने भ्य तपथ शब्द का अर्थ निकलेगा और फिर ताभ्यो मूर्ति रजाएत यहां पर मूर्ति शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीका में ही टीकाकार की मूर्ति शब्द कर, कर चरणादि मतोने वृहदे अग्रहण सियात अत आह घन रूपम यदि मूर्ति शब्द का मान जो अन्न है उसका ग्रहण करेंगे तो कर यानी हाथ चरण यानी पाद तो हस्त पाद आदि अवयव वाला अन्न तो वो तो फिर चूहा आदि हो जाएगा तो चर अन्न का ही ग्रहण होगा मार्जरादी के मार्जरादि के अन्न का ही ग्रहण होगा मनुष्यों का जो अन्न है गेहूं चावल दाल इन में हाथ पांव कान होते हैं कि नहीं, तो नहीं होते मूर्ति शब्द का अर्थ हाथ पांव कान वाला अन्न ये करेंगे तो वृहदि का ग्रहण नहीं हो पाएगा इसलिए कहते हैं कि मूर्ति शब्देना कर चरणादि मतो अभिधाने इसका यदि कथन करेंगे मूर्तिमान का तो वृहादे व्रीहादे अग्रहणम सात तो आदि तो हाथ पांव कान वाले न होने से अन्न के रूप में वृहदि का ग्रहण मूर्ति शब्द से नहीं हो पाएगा इसलिए मूर्ति शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार ने किया मूर्ति यानी घन रूपम और धारण समर्थन च इसका अर्थ करते हैं इसका उत्तरण है टीका में घन रूप का तो अर्थ कर दिया कठिनम कठिन और ननु अमूर्तानाम अपि वायु चंद्र किरणादीनाम सर्पादीन प्रति नु अमूर्ता वायुश्चंद्र कि सर्पादी प्रतिवस्ती तत्संग्रहा धारणसमर्थं तो कहते हैं ननु यानी एक शंका है कि अमूर्ता अपि वायु चंद्र किरण आदि नाम तो जो मूर्त नहीं हैं वायु है, है चंद्र किरणे हैं ये सब अमूर्त अन्न है लेकिन ये अमूर्त होने पर भी मूर्त रूप न होने पर भी ये अन्न है किसके प्रति तो सर्पादीन प्रति इसलिए सर्प का एक नाम है वायु भक्ष और कुछ मयूरादि हैं वो चंद्र की किरणों का भक्षण करते हैं सुधांशुओं का भक्षण करते हैं सुधांशु तो चंद्र महर उनके किरणों का सुधांशु किरणों का लेकिन ये जो है अन्न सर्प का जीवन भर सर्प शरीर को धारण करने योग्य नहीं है खाली वायु खा, खा करके ही रहे ऐसा नहीं ये बीच में बारिश के दिनों में ठंडी के दिनों में बारिश के बाद ठंडी से गर्मी तक सर्प आदि जाकर के मिट्टी में बैठ जाते हैं नीचे गहराई में पृथ्वी के तो वहां उनको मेढक आदि थोड़ी खाने को मिलता है तो वहां वायु भक्षण करके ही रहते हैं लेकिन जब बाहर आते हैं बिल के तो फिर वो भी चूहे आदि का भक्षण करते हैं ना मेढक उनका भी अन्न है मेढक आदि किनका सर्प आदि का वो नहीं खाएंगे तो शरीर धारण नहीं होगा उनका मेढक खाने से इसलिए यहां पर उदाहरण समर्थन से यह शब्द दिया कुछ समय तक वो वायुभक्ष बन करके भी रह सकते हैं लेकिन शरीर हमेशा जीवन उसी तो वही वायु भक्षण करके ही रहे ऐसा संभव नहीं है ये यहाँ पर कहा वायु चंद्र किरणादि नाम सर्पादिन प्रति अन्नत्व अस्ति अस्थि तत्संग्रहाम आह धारण समर्थन च और शरीर धारण समर्थम शरीर धारण करने में समर्थ अन्न होगा वायवादी में ये नहीं है और चरेती चर अन्न कौन है तो कहा चरम मूषकादि अचरम वृहादिर्थ टीका में जो भाष्य में था ना चरा चर लक्षण अन्नम उसका अर्थ कर दिया आगे कहते इति कते या वै सा मूर्ति अजात अन्न वै या शब्द के साथ है और आहो यानी अन्न वै शब्द का अर्थ है मूर्ति रूपम तो तन यानी मूर्ति मूर्तिरूपम या सा मूर्ति आ अजात तो ये तत् है रूप अन्न जो उत्पन्न हुआ है पांच भूतों से वही अन्न है चराचर अन्न बाकी की चर्चा हम लोग करते हैं